छांदोग्योपनिषद शंकर भाष्यार्थ खंड अध्याय है तदेत विपरीत ग्रहणम ग्रहण महावैनाशिक्षम दर्शिता प्रतिषेधति इस प्रकार यह विपरीत ग्रहण रूप महावैनाशिका का पक्ष दिखलाकर अब आरुणि उत्का प्रषेद करता है कुतस्तु सौम्य होवाच कथमसोम्येद्रसीदेक किंतु हे सोम्य ऐसा कैसे हो सकता है भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है अतः हे सोम्य आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था ऐसा आरुणि ने कहा कूतस्तु प्रमात् सौम्यव कुतो भव किंतु हे सौम्य ऐसा किस प्रमाण से हो सकता है अर्थात असत से सत उत्पन्न हो ऐसा कैसे हो सकता है न कतचि प्रमाणाव संभव ऐसा होना किसी भी प्रमाण से संभव नहीं है यदि बीजोपमर्दो भवादे तदप्यभ्यूपगम विरुद्ध कथम ये तब बीज संस्थान विशिष्टास्ते क्युवर्तंत न उपमर्दोंक जन्मुनीजा संस्थीयतिरेक वस्तुभूत न वैनस वैनाशिककैरभ्युपगम्यते यदरज मनुपमेत अथ तदस्तवयतिर वस्तुभूत तथा चत्य उपगम विरोध अथ समृत्त्याभ्युपगतम बीज तथा वे लोग जो यह मानते हैं कि बीज का नाश होने पर अभाव ही से अंकुर उत्पन्न होता देखा गया है वह भी उनके ही सिद्धांत के विरुद्ध है किस प्रकार विरुद्ध है बीज के आकार से युक्त जो बीज के अवयव हैं उनकी अनुवृत्ति अंकुर में ही होती ही है अंकुर के उत्पन्न होने पर उनका नाश नहीं हो जाता तथा जो बीजाकार का संस्थान है उसे तो वैनाशिक भी बीज के अवयवों से भिन्न कोई वस्तु तो नहीं मानते जिसका कि अंकुर के उत्पत्ति होने पर नाश हो यदि कहो कि बीज अवयवों से व्यतिकृक्त वह वास्तविक स्वरूप से है तो यह उनकी हिमान्यता के विरुद्ध होगा अथा चेत। केम नाम किम भाव भाव भावा भावा अथ संवृत्भ्युपगत बीज संस्थनूपमुपमृद मृदत चेत केवृत्नाम किम सब उत भाव्यव दृष्टता अथ भाव तथादुरोत्पत्ति बीजावयकुरोत्पत्ति यदि कहो कि समृद्धि लौकिक व्यवहार द्वारा माना गया बीज संसापन का रूप नष्ट होता है तो यह बतलाओ कि यह समृद्धि क्या चीज़ है यह भाव है या अभाव यदि अभाव है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होने में कोई दृष्टांत नहीं है अतः अभाव रूपा समृद्धि बीज की सत्ता की साधिका नहीं हो सकती और यदि भाव है तो भी अभाव से अंकुर की उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि अंकुर के उत्पत्ति तो बीज के अवयवों से ही होती है अवयवा अप्योप इति अप्युपमृद्येत न तदवयसु तुल्य नाम बीज रूपो नास्ति तथा नथाव अपीति तत् अत्युपमर्दना मर्दन उत्पत्ति बीजावयवा सूक्ष्म तदव तदवयवाना अप्यंते सूक्ष्मय प्रसंगसोपमर्दानुपत्ति सदुद्युृत्ते सवानृत्ति तीना सत सुत्पत्तिष्यति नदीना दृष्ट सदुत्पत्ते मृतपिंडात घटोत्पत्ति दृश्यते सद्वादिनाम तद्भावे भावात तद्भावी चाभावात और यदि ऐसा माने कि अवयवों का भी नाश हो जाता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह दोष अवयवी के समान ही उसके अवयवों में भी है जिस प्रकार वैनाशिकों के मत में बीज संथान रूप अवयवी नहीं है उसी प्रकार अवयव भी नहीं है अथा उनका नाश होना संभव नहीं है बीजावजों के भी सूक्ष्म अवजव होने चाहिए और उन अवजों के भी दूसरे सूक्ष्मतर अवजव होने चाहिए इस प्रकार प्रसंग के अनुवृत्ति अनवस्था दोष होने के कारण सर्वत्र नाश होना संभव नहीं है तथा सर्वत्र सदबुद्धि की अनुवृत्ति होने के कारण सत्य की निवृत्ति नहीं होगी इस प्रकार सत्वादियों की मानी हुई सत्य सत्य उत्पत्ति ये सिद्ध होगी असत से सत्य की उत्पत्ति होने में असतवादियों के पास कोई दृष्टांत भी नहीं है सतवादियों के मत में मृत्तिका के पिंड से घट की उत्पत्ति होती देखी गई है क्योंकि उसका सत्ता के रहते हुए घट की भी सत्ता है और उसका अभाव होने पर घट का भी अभाव हो जाता है यद्य भावादे घट उत्पति घटार्थिना मृतपिंडो नोपा दिए अभाव शब्द बुद्धिवृत्ति घटाद प्रसद्येत न तेत्य तो नास सदुत्पत्ति यदि अभाव से ही घट की उत्पत्ति होती तो घट बनाने की इच्छा वाले को मृत्तिका का पिंड लेने का आवश्यकता ना होती तथा घटादि में अभाव शब्द और अभाव बुद्धि की अनुवृत्ति का भी प्रसंग उपस्थित होता किंतु ऐसा है नहीं इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती घट घट बुद्धे कारण उच्यते न तो पर मृद वास्ती तदिपी मृदबुद्धिर्दमा विद्यना या घटबुद्धि कारण तदुत्पत्ति इसके सिवा वे लोग जो ऐसा कहते हैं कि मृतिका बुद्धि घट बुद्धि का निमित्त है अतः मृद बुद्धि ही घट बुद्धि का कारण कही जाती है वस्तुतः मृतिका अथवा घट कुछ भी नहीं है इसके अनुसार भी विद्यमान मद मद मृत बुद्धि ही विद्यमान घट बुद्धि का कारण है अतः असत से की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती मृत घट बुद्धि निमित्त नैमित्तिक दयानर्यमात्र मात्रम नतु कार्य कारण चेत न बुद्धिना नैरतरे गम्यमे वैनाशिका भावात यदि कहो कि बुद्धि तथा तो घट बुद्धि का निमित्त और नैमित्तिक रूप से मात्र है कार्य कारण भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि इन बुद्धियों की निरतर निरंतरता का ज्ञान कराने में वैनासिकों के पास कोई बाह्य दृष्टांत नहीं है अतः कत खलु सौम्य नम होवाच कथम केन कहेणसत सज्जातेति सदुत्पत्त न कचिद भी दृष्ट प्रकारौस्तुप्राय एवं असत्वादी पक्ष मुन्मथ्योपरती सत्व सौम्येदमग्र आसीदि स्वपक्ष सिद्धिम अतः हे सौम्य ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा आरुणि ने कहा अर्थात असत्य सत्य उत्पत्ति कैसे किस प्रकार हो सकती है तात्पर्य यह है कि असत्य सत्य उत्पत्ति होने में कोई भी दृष्टांत का प्रकार नहीं है इस तरह असतवादी के पक्ष का उन्मथन निरसन कर आरुणी हे सौम्य आरंभ में यह सत ही था इस प्रकार अपने पक्ष की सिद्धि का संहार करता है नु सद्वादिपी सतः सदुत्प्यत नई दृष्टान तो दर्शनात् घटातरोपत्य दर्शनात्न्तु सद्वादि के मतानुसार से असत की उत्पत्ति होती है इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं है क्योंकि एक घट से दूसरे घट की उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती सत्यमें न सत सदन मुत्प्य कित सदे संस्थातरेविषते यथा सर्प कुंडली यहाँ मृत्यु मृत्युपिंड घटकद समाधान यह ठीक है एक सत्य दूसरे सत्य की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है सत्य ही एक दूसरे आकाश में स्थित हो जाता है जिस प्रकार की सर्प ही कुंडली कुंडली हो जाता है और जैसे मृत्यु का ही चूर्ण पिंड घट कपाल आदि भेदों से स्थित हो जाती है यद्यव सदैव सर्व प्रकारावस्थम कथम प्रागुत्पत्ते एदम इदम आसीत शंका यदि ऐसी बात है तो संपूर्ण प्रकारों में शि सत ही है फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह उत्पत्ति से पूर्व था नू न श्रुतम तया सद धारणम इदम शब्दवाच्य समाधान अरे क्या तूने नहीं सुना कि सदैव यह पद एदम शब्दवाच्य का निश्चय कराने के लिए है तरहे प्राप्त निदंस प्रगुत्पत्स देवासीदंश शब्दवाच्य मिदानदतमीति शंका तब तो सिद्ध सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पूर्व असत् था इदम शब्दवाच्य नहीं था यह अभी उत्पन्न हुआ है न सत, सत एव न सतएव शब्दबुद्दिवतस्था मृदे पिंड घटादि शब्द बुद्धि विषयत्वे विषयत् नवतिषते समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मृत्का ही पिंड एवं घटादि शब्द और बुद्धि का विषय होकर सिद्ध होती है उसी प्रकार ही इदम शब्द और इदम बुद्धि के विषय रूप से सिद्ध होता है नु यथा मृत पिंड घटाद्यपि तद्वत् सद बुद्धे सदबुद्धिरण्य बुद्धि ही विधेयवाद कार्य से जातम यथा स्वाद स्वाग किंतु जिस प्रकार मृत्यु का वस्तु है उसी प्रकार पिंड और घटादि भी है उन्हीं के समान सत् का कार्य बुद्धि से अन्य बुद्धि का विषय होने के कारण वह सत की, की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना चाहिए जिस प्रकार की अश्वसे ग न पिंड घटादीनातरेतर व्यभिचारे मृत्व्यचारा यद्यपि घटपिंड व्यचर पिंडस्ट तथा पिंड घट मृत न व्यभिचरत मात्र वा व्यभरतीस्व तस्मान गां संस्थान घटाद तस् संस्था नाम मात्रिदम सर्वि युक्त प्रागुत्पत्ते सदैवेति वाचारंभण मातृत्वादिकार संस्थानम समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि पिंड और घटादि का परस्पर विचार होने पर भी उनमें मृत्कात्व का विचार नहीं है यद्यपि घट पिंड से पृथक रहता है और पिंड घट से तो भी पिंड और घट दोनों ही मृत्कात्व से कभी पृथक नहीं होते अतः पिंड और घट आदि तो मृतिका मात्र ही है किंतु अश्व गौ को और गौ अश्व को पृथक करते हैं इसलिए घट आदि केवल मृतिकादि के संस्थान आकार मात्र है इस प्रकार यह सारा जगत सत का संस्थान मात्र है अतः उत्पत्ति से पूर्व सत् ही था यह कथन ठीक ही है क्योंकि विकार संस्थान तो केवल नाणी के ही आश्रित हैं ननु निर्वयम सत निष्क निष्क्रि शाव्य निरंजन दिव्योमूर्त पुरुषः सबायाभ्यज इदी सुतिभ्यो इत्यादि से सत कथम विकार संस्थान उपपद्य कि शंका पुरुष पुष निक्रिय शांत निर्मल निर्लिप है तथा दिव्य अमूर्त बाहर भीतर वर्तमान और अजन्मा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सत निर्व है उस निरवयजव सत का विकार संस्थान होना कैसे संभव है नई सदोष है रज्ज्वाद्यवयव्य सर्पादि संस्थानवदुद्धि परिकल्पितेभ्य सदवयभ्यो विकार संस्थानोपत्तेचारंभण विकारो नामेय मृत्के सत्यं एवं सदैव सत्यमित श्रुते एक, एक द्वितीय परुद्धिकालेधान इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि रज्जो आदि के अवयवों से सर्पादी आकार की प्रतीत के समान बुद्ध से कल्पना किए हुए सत के अवयवों से विकार संस्था का प्रतीत होना संभव है जैसा कि कहा है विकारवाणी के आश्रित केवल नाम मात्र है मृत्य का ही सत्य है इस प्रकार सत ही सत्य है इस श्रुति से प्रमाणित होता है वस्तुतः इदम बुद्धि के समय भी वह एकमात्र अद्विती ही है तदैक्त बहुस्याम प्रजा यजति तत्तेजो सृजत तत्ज ऐक्षत बहुस्याम प्रजा तदपो तदपोसृजत तस्मात्य क्वच सोचति स्वेदते वा पुषस्तेजस एवं तद्यापो झाएंते उस सत्ने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊँ अनेक प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार इक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया इस तेज ने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊँ नाना प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार इक्षण कर उसने जल की रचना की इसी से जहाँ कहीं पुरुष शोक संताप करता है उसे पसीने आ जाते हैं उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है तत्सदी तक्षतेक्ष दर्शनम करतच न प्रधानम सांख्य परिकल्पित तु संचेतन जगत्कारण प्रधानस्याचेतनवाभ्यूपगेतनवात्कम ऐछत इत्या बहुप्रभूत सैम भव प्रकर्षण तो प्रकर्षेणत्पेयथ मृतघटाध्याण यथाज्वादी सर्द्याण बुद्धिपरिकन उस सत ने इक्षण किया इक्षण अर्थात दर्शन किया इससे सिद्ध होता है कि सांख्य का कल्पना किया हुआ प्रधान जगत का कारण नहीं है क्योंकि प्रधान अचेतन माना गया है और यह सत इक्षण करने के कारण चेतन है इत उसने किस प्रकार इक्षण किया सुश्रुति बतलाती है मैं बहु अधिक हो जाऊं प्रजा या प्रकर्ष से उत्पन्न हो जिस प्रकार की घटादि आकार से मृत्का अथवा बुद्ध से कल्पना किए हुए सर्पादि आकार से रज्जु उत्पन्न होती है असदवत ही सर्व यदृह्यते रज्जु रिव सर्पाद्याण शंका तब तो रज्जु जिस प्रकार सर्पादि आकार से ग्रहण की जाती है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह असती है न सतएव द्वैतभेद न्य गृह न स कस्य क्वचिति ब्रूम यहांतर परल पुनस्त प्रगुत्पत्ते प्रध्वंसा चूर्धस ब्रूवते तार्किका न कदाचित तथास्मा अपि क्वचिअपी सत्नत अभी, अभी वा वस्तु परिकल्पते परिकलते तु सर्व सर्वानम से चबुया यथारज्जुर सर्पबुदिया सर्प इधीये यहाँ विंडटाद मृदोंबुद्धिया पिंड घटादेन अधीये से लोक रज्जु विवेकदर्शिना सर्पा बुद्धि सर्पाधानबुदिवर्ते यथा चवेकदर्शिना घटादीशबु तवेकदर्शिनाकार शबुद्धि निवर्ते यर्तंते अप्य मनसा इत्यादि इत्यादिश्रुतिभ्य समाधान नहीं हमारा तो यह कथन है कि द्वैत भेद से सत अन्यथा रूप से गृहित होने के कारण कभी किसी पदार्थ की असत्ता नहीं है अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार तार्किक लोग असत्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु की कल्पना कर फिर उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उसकी असत्ता बतलाते हैं उसी प्रकार हमारे द्वारा कभी कहीं भी सत्य भिन्न किसी नाम अथवा नाम की विषयभूत वस्तु की कल्पना नहीं की जाती सारे नाम और जो अन्य बुद्धि से कहे जाते हैं वे सारे पदार्थ सत ही हैं जिस प्रकार की लोक में रज्जु ही सर्प बुद्धि से सर्प इस प्रकार कही जाती है अथवा जिस प्रकार मृतिका से अन्य बुद्धि के कारण पिंड और घटादि को पिंड एवं घट आदि शब्दों से पुकारा जाता है जिस प्रकार रज्जु का विवेक करके देखने वालों के दृष्टि में सर्प शब्द और सर्प बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं तथा मृतिका का विवेक करके देखने वालों के दृष्टि में घटाती शब्द और तत्संबन्धी बुद्धि का निराश हो जाता है उसी प्रकार सत का विवेक करके देखने वालों के लिए अन्य विकार संबंधी शब्द और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं जैसा कि जहाँ से मन के सहित वाणी न पहुँच लौट आती है जो वाणी का विषय और अनाश्रय है उसमें इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है एवं एवंक्षि तत्तेजो सृजत तेज सृष्टवत इस प्रकार इक्षण कर उसने तेज की रचना की नस्मास्मात्म आकाश सम्भूता श्रुति मिह कथाथम्यस्माद तेज संसृज्य सृज्यते तथे चाकाशमीतिरुद्ध शंका किन्तु उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तथा आकाश से वायु और वायु से तेज हुआ ऐसी भी श्रुति है फिर उसी से सबसे पहले तेज रचा गया और उसी से आकाश यह विरुद्ध कथन क्यों किया जाता है नई सदोष आकाश वायु सर्गानंतरम तत्स तेजो सृजतेति कल्पनोपत्ते है अथ व्यक्षित इह सृष्टिक्रम सत्कार्यमत सदकम एवादीतीयतद विवक्षिम मृदादृष्टाता अथवा त्रिवृत्क विवक्षित्वात्जो बनामे चष्टे तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्धी पंक्ति प्रकाशकम् रोहित चेति समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जहां ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि आकाश और वायु की रचना के अनंतर उस सत्य ने तेज की रचना की अथवा तो यह भी संभव है कि यहां सृष्टि क्रम बतलाना इष्ट न हो यह सारा जगह का कार्य है इसलिए एकमात्र अद्वितीय सत ही है यही बतलाना इष्ट हो क्यों कि यहां मृतिका आदि का दृष्टान्त दिया गया है तो त्रिवितकरण विवक्षित होने के कारण श्रुति तेज अप और अन्य की ही सृचि का निरूपण करती है तेज यह दग्ध करने वाला पकाने वाला प्रकाशक और कुछ लाल रंग का लोक में प्रसिद्ध है तत्सृष्टम तेज ऐचत तेजो रूप रूपित तदैक्त्य बहुश प्रजा ये, ये थी पूर्ववत्त तदपो स्त्रीजत् आपो द्रवास्था चंदि शुक्ला से प्रसिद्ध लोके यस्तेजस कार्यभूता आपस्तत्र क्व देशे कालेचते सतप्य स्वेदते प्रस्विद्यते वा एव पुस्तेजस तपोधिजाएं सत्के रचे हुए उस इक्षण किया अर्थात तेज के रूप में स्थित सत्ने मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो, इस प्रकार पूर्वत ईक्षण किया उसने जल की रचना की जल द्रवरूप स्निग्ध बहने वाला और शुक्ल वर्ण इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है क्योंकि जल तेज का कार्यभूत है इसलिए जब कहीं किसी देश या काल में पुरुष शोक संताप करता है तो पसीने से युक्त हो जाता है उस समय तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है ता ताप प्रजाये महीति ता अन्नम मही अन्नमस तस्मात्र क्वच वर्षति तदे भूयिष्ठम भविदे तद्यम जायते उस जल ने जलनीक्षण किया हम बहुत हो जाए अनेक रूप से उत्पन्न हो उसने अन्य की रचना की इसी से जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत सा अन्न होता है वह जल से उत्पन्न होता है ता आप ऐक्षत पूर्व बदवाबाकर संस्थित थद थदेच्छा, तदैक्षते बहु प्रभूता साम भेम प्रजा ये महिला महीति सा अन्न पृथ्वी पृथ्वीलक्षण पार्थिवम्यन्न तस्मात्र तस्माद्यत्र च वर्षति भवति अतोद्भयम् एव देसे त्रूयिष्ठ प्रभूतमतीय तदन्नाधिजाते अन्नमशति पृथिवभ्युक्ता हूदृष्टाते चादम चेत विशेषा ब्री ब्रीदावाद्या उच्चन्ते अन्नम गुरु गुरुस्थिरम धारणम कृष्णम च रूपतः प्रसिद्धम उस जल ने ईक्षण किया अर्थात पहले ही के समान जल रूप में स्थित छत ने ईक्षण किया हम बहुत अधिक हो जाए प्रकर्ष से उत्पन्न हो उसने पृथ्वी रूप अन्न की रचना की अन्न पृथ्वी का विकार है इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत सा अन्न हो जाता है अतः वह अन्नाद्य से ही उत्पन्न होता है उसने अन्य की रचना की ऐसा कहकर पहले तो श्रुति ने अन्य शब्द से पृथ्वी कही है और अब दृष्टांत में वह अन्य और आद्य ऐसा विशेषण देने के कारण आद्य शब्द से धान जौ आदि कहे हैं अन्य भारी स्थिर धारण करने वाला और रूप से कृष्णवर होता है ऐसा प्रसिद्ध है ननु तेज प्रभृति स्वीक्षणम न गम्यते हिंसादी प्रतिषेधाभाव उप, तत्र त्रासादि कार्यानुपलम्भा तथम तत्ज ऐसी किंतु तेज आदि में तो इक्षण होना समझ में नहीं आता क्योंकि उनमें हिंसादि के प्रतिषेध का अभाव है और त्रास आदि भी नहीं देखे जाते फिर श्रुति ने तेज ने ईक्षण किया इत्यादि कथन कैसे किया नयोष इक्षित्री कारण परिणाम तेज नियत क्रम विशिष्ट कार्योत्वाच तेज प्रभृति क्षण छत एवेक्षत भूतम् समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि तेज आदि भूत इक्षण करने वाले कारण के परिणाम हैं इक्षण करने वाला सत ही नियत क्रम विशिष्ट होकर कार्य का उत्पन्न करने वाला होने से तेज आदिभूतों ने मनुवीक्षण किया ऐसे अर्थ में ईक्षण किया ऐसा कहा जाता है किंतु सत का भी तो उपचार से ही है न सदीक्षण केवल शब्द गम्यन्न सक्यम उपचरित तेजः तेज प्रभृती तनुमीयते मुख्य क्षण भाव युक्त मुपचरित कल समाधान नहीं सत का इक्षण केवल शब्द कम है इसलिए वह उपचार से है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती तेज आदि के मुख्य इक्षण का अभाव तो अनुमान से सिद्ध है इसलिए उसे उपचरित मानना ठीक है ननु सतोपि मृतवत्कार अचेतनत्व शक्यम अनुमातुम अतः नियत काल क्रम विशिष्ट विशिष्टकार्योत्वाच्चते वैक्ते शक्य मुप क्षण दिष्ट लोके चेतने चेतन वदूपचार यथाकुम पिबती क्षती तद्वसतोपि स्यात् अंका परंतु मृत्यिका के समान कारण होने से सत के अचेतन अचेतनत्व का भी अनुमान किया जा सकता है अतः अचेतन प्रधान रूप जो सत है वह चेतन के प्रयोजन के लिए है और नियत काल क्रम से विशिष्ट कार्य का उत्पादक है इस कारण उसी ने इक्षण करने के समान एकक्षण किया इस प्रकार उसका इक्षण उपचरित ही है ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है लोक में अचेतन में चेतन के समान उपचार होता देखा ही जाता है जिस प्रकार किनारा गिरना चाहता है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार सत का इक्षण भी औपचारिक हो सकता है न तत्सत्यम स आत्मेति तस्त्मोपदेशात इति था महात्मा ममात्मा न ये सर्वाथ कारण्य नात्मनात्मोपचार तद्वत समाधान ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह सत्य है वह आत्मा है ऐसा कहकर उसी में आत्मा का उपदेश किया है शंका यदि भद्रसेन मेरा आत्मा है इस वाक्य में जिस प्रकार आत्मा के संपूर्ण कार्य आने वाले अनात्मा में आत्मा का उपचार किया गया है उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी उपचार से ही है ऐसा माने तो न तदस्मीति सत्या चिरम इति मोक्षोपदेशात मोक्षोपदेशान ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह सत्य मैं हूँ इस प्रकार सत में दृढ़ अभिनिवेश करने वाले के लिए उसके मोक्ष में अभी तक देरी है जब तक कि शरीरपात नहीं होता इस प्रकार मोक्ष का उपदेश किया गया है इति सोप्योपचारे प्रधानात्मा सन्ध से मोक्ष सामीप्य वर्ततक्षोपदेश सोप्योपचरित यहाँ ग्राम गं प्रस्था प्राप्तवान्ह ग्राम ब्रूयात्वरापेक्षाया तद शंका यदि यह उपचार ही हो तो जिस प्रकार लोक में गांव की ओर जाने वाला पुरुष अपनी शीघ्रता की अपेक्षा से कह देता है कि मैं तो गाँव में पहुँच गया उसी प्रकार प्रधान में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए मोक्ष की समीपता होने के कारण यह मोक्ष का उपदेश भी उपचार से ही हो हो तो न विज्ञाते नज्ञात विज्ञातुपक्रमा सत्य विज्ञाते सर्विज्ञात तदन्यवाद्वितीय वचना च न चाण्य विज्ञात विज्ञात अभ्यमशिष्ट श्रावित श्रुत्या लिंग योक्षोपदेशपचरीता सैन सर्व प्रपाठ काोपचरतना वृथाश्रम परक सैतार्थ साधन विज्ञानस्य तर्केन तर्कतवा त्वातस्य। तस्मा वेद प्रामाण नुक्ता कृता परित्याग अतचेत नावत कारण जगत इतिद्धम समाधान नहीं क्योंकि जिसे जान लेने पर बिना जाना हुआ भी जान लिया जाता है ऐसा उपक्रम किया गया है एक के जान लेने पर ही सब कुछ जान लिया जाता है क्योंकि सब उससे अभिन्न है और उसे अद्वितीय भी बतलाया गया है उसके सिवा कोई और विज्ञातव्य न तो श्रुति से सुना गया है और न किसी लिंग से ही अनुमान किया जा सकता है जिसके कारण इस मोक्षोप देश को उपचरित माना जाए तथा सारे प्रपाठ का उपचरित तत्व मानने में तो इस प्रकार की कल्पना करने वाले का श्रम व्यर्थ ही होगा क्योंकि उसके सिद्धांतानुसार पुरुषार्थ का असाधन विज्ञान तो तर्क से ही सिद्ध हो जाता है अतः तो वेद की प्रमाणता होने के कारण इस श्रुत प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करना उचित नहीं है इसलिए यह सिद्ध हुआ कि संसार का चेतन कारण है इतिदोग्योपनिषदिष्ठाध्यायी द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्णम